महाभारत शांति पर्व चतुरशीति तमोध्याय इंद्र और बृहस्पति के संवाद में सांत्वनापूर्ण मधुर वचन बोलने का महत्व महत्ववाचन अुदा पुरातन बृहस्पति युधिष्ठिर विष्णुजी कहते हैं युधिष्ठिर इस विषय में मनस्पी पुरुष इंद्र और बृहस्पति के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं वह सुनोवाचरण प्रमाणम सर्वभूता महत इंद्र ने पूछा ब्रह्मण वह कौन सी ऐसी एक वस्तु है जिसका नाम एक ही पद का है और जिसका भली भांति आचरण करने वाला पुरुष समस्त प्राणियों का प्रिय होकर महान यश प्राप्त कर लेता है बृहस्पति पदम शक्र पुरुषाचरण प्रमाणम सर्वभूतानाम सर्वभूता बृहस्पति जी ने कहा इंद्र जिसका नाम एक ही पद का है वह एकमात्र वस्तु है सांत्वना अर्थात मधुर वचन बोलना उसका भली भांति आचरण करने वाला पुरुष समस्त प्राणियों का प्रिय होकर महान यश प्राप्त कर लेता है एतदेक आचरण भवति सर्वधाम शक्र यही एक वस्तु संपूर्ण जगत के लिए सुखदायक है इसको आचरण में लाने वाला मनुष्य सदा समस्त प्राणियों का प्रिय होता है यो सर्वदा देशो भवत् नाचरण जो मनुष्य सदा भवे टेढ़ी के रहता है किसी से कुछ बातचीत नहीं करता वह शांत भाव अर्थात मृदुभाषी होने के कारण को न अपनाने के कारण सब लोगों के द्वेष का पात्र हो जाता है यस्त सर्व अभिप्रेक्ष पूर्वमेवाभिभाषतेता पूर्वाभिभाषी च तस् लोह का जो सभी को देखकर पहले ही की पहले ही बात करता है और सबसे मुस्कुरा कर ही बोलता है उस पर सब लोग प्रसन्न रहते हैं दानमेव न दान में वही मिवाचनम जैसे बिना व्यंजन साग दाल आदि का भोजन मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकता उसी प्रकार मधुर वचन बोले बिना दिया हुआ दान भी प्राणियों को प्रसन्न नहीं कर पाता है सर्वलोकामिमम आदा वचे शक्र मधुर वचन बोलने वाला मनुष्य लोगों की कोई वस्तु लेकर भी अपने मधुर वाणी द्वारा इस संपूर्ण जगत को वश में कर लेता है तस्मा शांव प्रयोक्त दंड माधे फलम चलते अतः किसी को दंड देने की इच्छा रखने वाले राजा को भी उससे सांत्वनापूर्ण मधुर वचन ही बोलना चाहिए ऐसा करके वह अपना प्रयोजन तो सिद्ध कर ही लेता है और उससे कोई मनुष्य उद्विघ्न भी नहीं होता है सुकृत्य शांत मधुर से समयगा जातुन विद्यते यदि अच्छी तरह से सांत्वनापूर्ण मधुर एवं स्नेहयुक्त वचन बोला जाए और सदा सब प्रकार से उसी का सेवन किया जाए तो उसके समान वशीकरण का साधन इस जगत में निसंदेह दूसरा कोई नहीं है भिष्मतवा योदता तथा तम कौंते समय तत्समाचरण भीष्मजी कहते हैं कुंती नंदन अपने पुरोहित बृहस्पति के ऐसा कहने पर इंद्र ने सब कुछ उसी तरह किया इसी प्रकार तुम भी इस सांत्वनापूर्ण वचनों को भली भांति आचरण में लाओ इति श्री महाभारती शांति पर्वणी राजा राजधर्माुशासन पर्वी इंद्र बृहस्पति संवाद चतुशी तीतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में इंद्र और बृहस्पति का संवाद विषयक चौरासीवा अध्याय पूरा हुआ